श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट श्री षोडशी पूजन के बाद से लेकर पूर्व परिदृष्ट अंतरंग भक्तवृंद के आगमन काल के पूर्व तक श्री रामकृष्ण देव के जीवन की प्रमुख घटनाएं, रामेश्वर का देहावसान हम यह कह चुके हैं कि षोडशी पूजन के अनंतर, बंगला सन 1208 के कार्तिक मास अक्टूबर 1873 सौ ईस्वी में श्री माता जी कामारपुकुर लौट गई थी श्री माता जी के वहां पहुंचने के कुछ ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अंग्रज श्रीयुक्त रामेश्वर भट्टाचार्य का टाइफाइड से देहांत हो गया था श्री रामकृष्ण देव के पितृवंश के स्त्री पुरुष आदि प्रत्येक के भीतर ही आध्यात्मिकता का विशेष विकास था इस विषय में श्रीयुक्त रामेश्वर जी के संबंध में हमने जो कुछ सुना है यहाँ उसका उल्लेख कर रहे हैं रामेश्वर जी का स्वभाव अत्यंत उदार था उनके दरवाजे पर आकर सन्यासी भिक्षुक आदि जो कोई जिस वस्तु की प्रार्थना करते थे तत्काल ही उन्हें वे वह प्रदान कर देते थे उनके आत्मीय वर्ग से हमने सुना है कि इस प्रकार कोई भिक्षुक आकर जब यह कहता था कि उसे एक गंज की आवश्यकता है कोई कहता था उसके पास लोटा नहीं है कोई कंबल की अपेक्षा करता था आदि आज आदि तो रामेश्वर तत्काल घर से उन वस्तुओं को निकालकर उन्हें दे देते थे यदि घर का कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति करता तो वे शांतिपूर्वक कहा करते थे ले जाने दो कुछ न कहो ऐसी वस्तुएं कितनी ही आती रहेंगी चिंता की क्या बात है रामेश्वर के ज्योतिष शास्त्र में भी कुछ वित्पत्ति थी दक्षिणेश्वर से रामेश्वर जी के अंतिम बार घर लौटने के समय श्री रामकृष्ण देव को यह विदित हो चुका था कि अब भविष्य में उनके लिए वहां से लौटना संभव नहीं है तथा उन्होंने भावावस्था में उनसे कहा भी था कि घर जा रहे हो जाओ किंतु पत्नी के पास न सोना ऐसा करने पर तुम्हारे जीवन की रक्षा होना कठिन है श्री रामकृष्णदेव को यह घटना कहते हुए हम लोगों में से किसी किसी ने सुना है रामेश्वर के घर के घर पहुंचने कुछ दिन पश्चात समाचार आया कि वे अस्वस्थ हैं इस बात को सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने से कहा था उसने मेरा कहना नहीं माना उसकी जीवन रक्षा होना कठिन है उस घटना के पांच सात दिन बाद समाचार मिला कि श्री रामेश्वर का देहांत हो गया है उनके देहावसान के समाचार से उनकी वृद्धा जननी के हृदय में गहरी चोट पहुँचेगी यह सोचकर श्री कृष्ण देव चिंतित हुए तथा मंदिर में जाकर शोक से जन्नी की रक्षा के निमित्त श्री जगदम्बा के समीप व्याकुलता के साथ उन्होंने प्रार्थना की हमने श्री कृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है कि इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जन्नी को सांत्वना प्रदान करने के निमित्त मंदिर से हुए नौबत में पहुँचे तथा सजल नेत्र से उन्होंने उस दुसंवाद को सुनाया श्री रामकृष्ण देव कहते थे मैंने सोचा था कि उसे सुनकर माँ एकदम बेहोश हो जाएगी तथा उनके जीवन की रक्षा करना कठिन होगा किंतु उसका परिणाम मुझे एकदम विपरीत देखने को मिला माँ उस बात को सुनकर किंचित खेद प्रकट करती हुई बोली संसार अनित्य है सभी को एक दिन मृत्यु अनिवार्य है अथवा शोक करना व्यर्थ है यह कहकर मुझे ही वे शांत करने लगी तब मैंने यह अनुभव किया कि पूरे की खूटी को दबाकर, जिस प्रकार सूर्य चढ़ाया जाता है मानो श्री जगदम्बा ने मां के मन को ठीक उसी प्रकार उच्च सुर में बांध रखा है इसलिए उनके हृदय में पार्थिव शोक दुखों का स्पर्श नहीं हो रहा है यह देखकर कर मैंने बारम्बार श्री जगन्माता को प्रणाम किया तथा मेरी चिंता दूर हुई पाँच सात दिन पहले ही रामेश्वर को अपने मृत्यु की बात विदित हो चुकी थी जनों से उस बात को कहकर उन्होंने अपनी अंत्येष्ट क्रिया तथा श्राद्ध आदि की सारी व्यवस्था कर रखी थी घर के सम्मुख एक आम के वृक्ष को काटते हुए देखकर उन्होंने कहा था ठीक है मेरे लिए काम आएगा मृत्यु के कुछ काल पूर्व तक उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र का पवित्र नाम उच्चारण किया तदनंतर कुछ देर संज्ञा शून्य रहने के पश्चात उनके शरीर से प्राण वायु निर्गत हो गई मृत्यु से पूर्व रामेश्वर जी ने अपने आत्मीय जनों से यह अनुरोध किया था कि उनके शरीर को श्मशान में न जलाकर उसके समीपवर्ती रास्ते पर जलाया जाए कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कितने ही साधुओं का उस रास्ते से आना जाना होगा उनके चरण से मेरी सदगति होगी गहरी रात में रामेश्वर की मृत्यु हुई थी गांव के गोपाल नामक किसी व्यक्ति के साथ रामेश्वर की बहुत दिनों से विशेष मित्रता थी गोपाल कहते थे कि जिस दिन जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस दिन उसी समय उनके दरवाजे पर किसी का शब्द सुनाई दिया पूछने पर उत्तर मिला मैं रामेश्वर हूँ गंगा नहाने जा रहा हूँ घर पर श्री रघवीर है उनकी सेवा में कोई गड़बड़ी न हो इसका तुम ध्यान रखना मित्र की आवाज़ सुनकर जब गोपाल दरवाज़ा खोलने आए तो पुनः उन्होंने सुना मेरा शरीर नहीं है अतः दरवाजा खोलने पर भी तुम मुझे देख नहीं सकोगे फिर भी दरवाज़ा खोलकर जब गोपाल ने कहीं किसी को नहीं देखा तब यह समाचार कहाँ तक सत्य है जानने के लिए वे रामेश्वर के घर पहुँचे तथा उन्होंने देखा कि सचमुच रामेश्वर का देहांत हो चुका है रामेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र संयुत रामलाल चट्टोपाध्याय का कहना है कि सन 1873 सौ ईस्वी को उनके पिताजी का देहांत हुआ था उस समय उनकी आयु लगभग 48 वर्ष की थी पिताजी की अस्थि संचयन कर कलकत्ता के समीपवर्ती वैद्यवाटी नामक स्थान पर आकर उन्होंने उन अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित किया तदनंतर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुँचने के लिए वहाँ पर नाव से गंगा पार की उस समय बाराकपुर की ओर दृष्टि डालने पर उन्होंने देखा कि मथुर बाबू की धर्मपत्नी श्रीमती जगदम्बा दासी ने वहाँ पर जिस मंदिर में श्री अन्नपूर्णा को बाद में प्रतिष्ठित किया था उसका आधा भाग ही तैयार हो गया है बारह अप्रैल अठारह ईस्वी उस मंदिर में देवी की प्रतिष्ठा हुई थी रामेश्वर के देहांत के बाद उनके पुत्र रामलाल ने दक्षिणेश्वर में पुजारी का पद ग्रहण किया था मथुर बाबू के निधन के पश्चात कलकत्ता के सिंदूरी या पट्टी निवासी श्री शंभुचरण मल्लिक ने श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचय प्राप्त कर लिया था तथा उनके प्रति विशेष रूप से श्रद्धा भक्ति करने लगे थे श्री राम कृष्ण देव के भक्तों में से किसी किसी का कहना है कि उन्होंने श्री राम कृष्ण देव को कहते हुए सुना है कि मृत्यु के बाद पानीहाटी निवासी श्रीयुक्त मणिमोहन सेन ने उनके आवश्यकी द्रव्यादि की व्यवस्था का भार ग्रहण किया था श्री मणिमोहन जी उस समय श्री राम कृष्ण देव के प्रति विशेष श्रद्धा सम्पन्न हो गए थे शंभु बाबू इससे पूर्व ब्राह्म समाज द्वारा परिवर्तित धर्म के प्रति विशेष अनुरक्त थे तथा अजस्र दान के लिए कलकत्ता निवासियों के बीच प्रख्यात हो चुके थे श्री रामकृष्ण देव के प्रति बाबू की भक्ति तथा प्रीति दिनों दिन अत्यंत गहरी होती जा रही थी तथा कुछ वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर वे धन्य हुए थे श्री रामकृष्ण देव तथा श्री माता को जब जिस वस्तु की आवश्यकता होती थी पता लगने पर शंभु बाबू परम आनंदित हो उसकी व्यवस्था कर देते थे श्री शंभु बाबू श्री रामकृष्ण देव को गुरुजी कहकर संबोधन करते थे तदर्थ श्री रामकृष्ण देव कभी कभी असंतुष्ट होकर यह कहा करते थे कौन किसका गुरु है तुम मेरे गुरु हो किन्तु उनके इस बात से निरस्त न होकर उनको जीवन भर वे उसी तरह संबोधित करते रहे उनके इस संबोधन के द्वारा यह पता चलता है कि श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग से उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में विशेष प्रकाश प्राप्त हुआ तथा उसके प्रभाव से उनका धर्म विश्वास पूर्णतया सफल हुआ था शंभु बाबू की सहधर्मिणी श्री रामकृष्ण देव की साक्षात देवबुद्धि से भक्ति किया करती थी तथा श्री माता जब दक्षिणेश्वर में रहती तब प्रत्येक जय मंगलवार के दिन उन्हें अपने घर ले जाकर शोरशोपचार से उनके श्रीचरणों का पूजन किया करती थी